लॉजिक लॉजिकल नहीं हो जाएगा हेलो हेलो थोड़ा बड़ा ये हलो हेलो हाँ कंटेंट व्हाट द रियलिटी इज रियलिटी इज लॉजिकल इज व्यवहारिक इज कंटेंट ठीक है ना कोई भी चीज लॉजिकल होने से वो रियलिटी हो जाएगी ऐसा नहीं है लेकिन जो रियलिटी होगी वो लॉजिकल भी होगी ये समझ में आया कुछ भी लॉजिक लगा लेने से सच्चाई पकड़ना के ऐसा नहीं है लेकिन सच्चाई अपने आप में लॉजिकल भी है सिर्फ लॉजिक सच्चाई नहीं है ठीक है ना तो बहुत बढ़िया हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आवाज ठीक से आ रही है थोड़ी सी वॉल्यूम कम लग रही है मुझे पहले ज्यादा थी आज, अभी ठीक बात मेरे को आवाज नहीं आता है उसका व्यवस्था करेंगे अभी नहीं मेरे लिए मैं चलाइए ऑडियंस से पूछिए भैया प्रश्न पूछ सकता हूँ इधर हाँ पहले आवाज थी कि मैं पूछ लू आपसे ज्यादा लग रही है अब तो थोड़ी सी कम कर दीजिए हाँ जी बताएगी ये धन और समृद्धि के बीच में क्या अंतर है देखिए ऐसा है समृद्धि सामान से और अभी धन की पहचान हमने सामान के रूप में नहीं किया हुआ अभी धन की पहचान हमने करेंसी से किया हुआ है दिस इज वॉट द कंफ्यूजन इज वी हर टू कम आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन आपके लिए पैसा काम का होता है या सामान काम का होता है और सामान पैसे से बनता है या मेहनत से बनता है आ? सामान बनता कैसे कौन बोला पैसे से सामान मिलता है जब बच्चा पेट में पलता है कितना पैसा लेके आता है सामान नहीं लेता है माइक माइक दीदी अच्छा एक सूचना आपको दे दें कि ये जो शिविर है ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है लेकिन ये रेडियो पे भी सुना जा रहा है बहुत सारे लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे अधिक लोग इसको रेडियो पर सुन रहे तो उनके लिए भी एक बार उनको नमस्कार कर देते हैं सबको रेडियो वालों को आपने जो बोला वो बात सही है की आदमी मेहनत करेगा जब उसको मिलेगा पर मेहनत करेगा जब भी उसको पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा जब भी उसको जो भी सामान चाहिए फिर आपने बोला कि बच्चा पेट में तो वो सामान नहीं है वो एक कुदरती प्राकृतिक रूप से जो एक उस, उसका उद्भव होना है उसी हिसाब से होता है सारा तो, सामान प्राकृतिक विधि से उद्भव होता है हाँ पर, सारा सारा होता है पर प्रकृतिक विधि से मैं बोल दू मुझे कार चाहिए पैसे नहीं देना नहीं आ जाएगी अरे आप मेरे ऐसी ले जाइए नहीं ये ये बात टालने वाली हो गई ये बात टालने वाली हो गई ऐसे टालने वाली हो गई सच ने, में नहीं ऐसे ले नहीं जाऊंगी ना आप तो देने को तैयार हैं दीदी थोड़ा आप... सुनते हैं थोड़ा समझते हैं है हाँ। आप जो कह रहे हो किसी एक मान्यता से कह रहे हो उसमें ये है ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया अभी हम जो कह रहे है उसको सुनिए प्राकृतिक विधि से सारी वस्तुएं प्राकृतिक उद्भव ही है और उस उद्भव में कोई भी पैसा नहीं लगता है जैसे हम गेहूं का बीज लेकर जमीन में डालने जाते हैं जमीन हमसे पैसा नहीं मांगते बीज लाया है, पैसा दे जमीन तो खरीदना पड़ेगी ना उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। जमीन खरीदना पड़ेगी कहाँ होता है क्यों? ये तो हमने कब्जा कर लिया इसलिए हम लोग आपस में थोड़ा समझो भी जमीन का कोई मालिक है कोई मालिक नहीं आसमान का कोई मालिक है ये तो हमने कब्जा कर रखा है हमारी विपरीत मानसिकता के कारण इसके लिए खरीद बेचोरी है जमीन कहीं बिकती है कहीं खरीदी जाती है हाँ ये बात सही है आपकी तो सही की बात, बात में कर रहा हूँ बाकी आपसे तो, आप तो, तो, जुड़ो उससे उसमें आप ये बताओ आपको खेती करनी आ जाइये जमीन उपलब्ध है खरीदनी नहीं पड़ेगी अरे दीदी साफ सच्चाई बता रहे हैं आपको आपको टाल नहीं रहे जब तक संबंध नहीं है पैसे के सहारे हम जीते जब संबंध होता है पैसा हमारी हमारी हमारी जूते के नोक पे आता है हमारे लिए काम करता है अभी क्या है जब संबंध पूर्वक नहीं जीते हैं पैसे के सहारे हम चलते हैं बात समझ में आ रही है तो आप जो कह रहे हो गलत कर रहे हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ लेकिन वो दिल को सच्चाई छूती नहीं है वो वो वो वो मान्यताएं हमारे को स्वीकार नहीं हो रही हैं। नहीं आप जब तक हम संबंध पूर्वक नहीं जीते हैं हमने एक दुनिया ऐसी बना ली है जिसमें कोई किसी का नहीं है उसमें सिर्फ पैसा ही चलता है या तो उसको सच मानो उसको सच मान सकते क्योंकि वो तो इतनी बड़ी दुनिया दिख रही है लेकिन क्या हो? वैसा मानकर वैसा जी हम सुखी होते हैं नहीं नहीं होते आपने बोला ये भी सही है की आपने पैसे को ही ज्यादा दी संबंध को नहीं दी जी आगे वाले टॉपिक में आपने बोला कि आप सुखी होना चाहते हो पहले ये अपनी सोचो दूसरे की मत सोचो हाँ तो मैं मेरा सोचूं कि मेरे को सुखी होना है मैं दूसरों की नहीं सोच रही हूँ उसकी भावना को ठेस पहुंच रही है ओहो दूसरे का नहीं। तो संबंध बनेगा कैसे पहले आपकी जेब में कुछ होगा तब तो दूसरे को दोगे दीदी नहीं तो बात वही है देने जाए आपके पास ही अगर समाधान नहीं है तो दूसरे को क्या दे दोगे दूसरे को समाधान के बिना सुविधा दे सकते हो और, और आप मानते हो कि सुविधा देने से वो सुखी होता है जबकि वास्तविकता ऐसी है नहीं तो आपको समझदार होना पहले जरूरी है या नहीं है ये बात सही है सुविधा देने से वो सुखी नहीं होएगा पर देना पड़ती है पड़ती शब्द आ गया तो पड़ी रही ना। नहीं फैमिली में रहते हैं तो आप जितना बोलते था, इजी नहीं होता है कि आप अपना ही सुख देखो मैं सोचूं कि आज मुझे छह बजे उठ के चाइनी बनाना जो जाए सुविधा है नहीं तो ऐसा नहीं होता जैसे भले तबियत अरे सुनो तो ये जो आपने उदाहरण लिया एक उदाहरण लेके थोड़ा रुको ताकि उसमें बात कर ले सुबह छह बजे नहीं उठना है चाय नहीं बनानी है ये सुख की बात है या सुविधा की बात है नहीं सुख सुविधा है वो नहीं जैसे कुछ प्रॉब्लम भी है और नहीं करते पर अपन क्यों करते हैं कि एक शांत परिवार में व्यवस्था और शांति वही अभी तक क्या हुआ अपन परिवार को चला रहे हैं सामान के सहारे सुविधाओं के सहारे चला रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करना लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा करने से सुखी होना सुनिश्चित नहीं हो पाया है हाँ या ना हाँ या ना नहीं वो तो सभी उत्तर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाया तो मैं ये नहीं कहना बंद कर देना मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप समाधान संपन्न हो जाओ वो जो कर रहे हो करते रहना तो फिर आप परिवार को संबंध के आधार पर जोड़ पाओगे अभी तो सुविधाओं के सहारे जोड़ रखा है टाइम से चाय नहीं बना के लोग बात ही नहीं करेंगे आपसे संबंध तो वो दूर के गया खाना ने बना दो दिन बोले खाए की क्या हेलो अब तक कल मैंने कहा था अब तक हम एक छत के नीचे रहना सीखे हैं एक साथ होकर जीना नहीं सीखे हैं का मतलब इतना है कि परिवार को सुविधाओं के सहारे चला रहे हैं कुछ लोग सुविधाओं को प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी थक गए हैं और जिनको सुविधाएं मिल रही हैं वो भी सुखी नहीं हैं फिर से कहूं एक बात अब तक हम पूरे परिवार को पूरे समाज को पूरे देश को संबंध की जगह सामान से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही थक गए हैं और अगर परिवार में उतना भी ना करो तो काय का परिवार क्योंकि अभी तो परिवार सुविधाओं का ही है खाली है ना एक उम्र के बाद बच्चा नहीं कमाए क्या बच्चा मैं मम्मी पेड़ दबाता क्या पेड़ दबाएगा यार कमाके तो लाता नहीं है चलो कमा के लाने लगेगा फिर बात आएगी पेड़ तो दबाता नहीं फिर कमा के है फिर कमाके भी लाया है पेड़ भी दबाए लेकिन क्या है कि मुंह में बनाकर पेड़ दबाता है तो आपके पास तो अनेक प्रश्न रहने वाले हैं क्योंकि समाधान नहीं है चाहिए क्या होगा कैसे उसकी उत्तर नहीं है ना तो ये बात बिल्कुल ठीक समझ में आ जाए कि पहले आपके पास समाधान होना चाहिए ठीक तो आप धीरे धीरे उसको बदल सकते हो कि ये सामान के सारे रिश्ते नहीं चलने वाले महाराज सामान के सारे तो होटल में भी चलता है काम जेब में माल होगा तो वो भी नमस्ते करता है और सर क्या हाल चाल है सर पूछता ही है और चाय कैसी लेंगे सर कितने बजे चाय लेंगे सर साढ़े बजे ठीक है सर आ जाएगी सर तो वो आप भी करते हैं तो आप में और वेटर में कोई अंतर नहीं है आप में और सर्कस में कोई अंतर नहीं एक पेमेंट से काम करता है एक बिना पेमेंट के काम करता है उसको तो एक बार पेमेंट मिल जाता है फुर्सत हो जाती है आपसे पीछे छूट जाता है आपको तो पेमेंट भी नहीं मिलता पीछा भी नहीं छूटता ये कड़बी बात लेकिन है तो ऐसे ही आज ये मौका आया कि हमको बैठ कर सुनना समझना है कि आखिर ये यही जिंदगी है क्या और ये भी नहीं है कि मैं प्रश्न कर रहा हूं इसलिए आपके लिए प्रश्न है आप खुद भी अपने में पचास बार सोचती हो क्या यार जिंदगी का मतलब यही है क्या तमन्नाएं लेकर हम चले थे क्या आशाएं क्या संभावना लेके हम चले थे और हमारी उपलब्धि क्या है फिर से कहूँ एक उम्र में बारह साल चौदह साल पंद्रह साल की उम्र में क्या आशाएं तमन्नाएं कामनाएं क्या उत्सव उत्साह के साथ हाँ हम चले थे और, और नेट गेन क्या हुआ सुबह शाम छः बजे से चाय के चलकर रात का बेड है ना बे, बेडरूम तक का पूरा प्रोग्राम ये उपलब्धि है तो ये समझ में आ जाए कि ये समाधान का अभाव है ये समाधान नहीं है तो पहले आपको समाधान चाहिए या नहीं चाहिए कि पहले वो बाजू वाले को चाहिए आप टाल सकते हो कि पहले बाजू वाले को चाहिए टाल दो तो आया मौका भी गंवा सकते हो नहीं तो आज भी आपको समाधान हो सकता है आज आप उसको समझ सकते हो जिंदगी क्या है जिंदगी क्यों जी जा रही है इसको जीना कैसे है इसका प्रयोजन क्या है इसका लक्ष्य क्या है इसका दिशा क्या है इसका कार्यक्रम क्या है ये मानव इस प्रकृति में सुंदरतम इकाई बना क्यों बना है उसका पता ही नहीं चल रहा हमको तो हम कुछ भी ये सुविधाओं के सारे, कुछ भी नाम के सारे चल रहे ठीक है ना तो सभी चल रहे गलती किसी की नहीं करें यही कह रहे हैं कह रहे है कि शिक्षा में नहीं मिला व्यवस्था में नहीं मिला तो इस कारण हो रहा है अब मौका आ गया है अब रिसर्च हो गया अब कंटेंट अपने पास आ गया एजुकेशन में आ रहा है आप लोगों तक पहुंच सकता है आप लोगों तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा आपकी चाहना आप इसे चाहते हो या नहीं चाहते हो? जैसे आप जी रहे हो उसमें संतुष्ट हो गया हा या ना नहीं आवाज कम आई हाँ या ना कैसे कैसे आप जी लो जिसमें संतुष्ट हो जाओ पता है हा या ना यहां से बात शुरू हो रही पैरेलल पैरेलल वाले में में में ये बात बात समझ आया हाँ जी आ, हाँ जी जी माइक मैन मेरा प्रश्न वर्तमान वर्तमान को लेके है कि वर्तमान में जीने पे जो आप बात कर रहे थे हाँ जी। तो आपके पास्ट के कुछ ऐसे एक्शंस और जो आपने करा है वो तो आपके वर्तमान को भी इफेक्ट करते हैं जी भाई तो वर्तमान में जीना कई बार कठिन हो जाता है क्योंकि वो बार बार थॉट्स दिमाग में आते हैं आपके तो उनसे माइक थोड़ा पास रखेंगे भाई उनसे कैसे डील किया जाए वही। मतलब रिपीट करूं कि कि ठीक है मैं दोहरा देता हूं आपने कहा कि पीछे हमने जो गलतियां करी हैं वो हमारे आगे जीने में या वर्तमान में जीने में बाधा करती हैं उससे कैसे निकला जाए <स्थ> देखिए पहला मुद्दा तो ये निकल के आया कि गलती हमको समझ में आई जब तो गलती समझ में आती पकड़ में आती है जब सही समझ में आता है सही को समझने से गलती पकड़ में आती नहीं तो आती नहीं है तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा सही को समझना पड़ेगा जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं एक बार सही समझ में आने से उस पर अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास करने से पारंगत होने वाले हैं पारंगत होने के बाद पीछे जो कुछ भी गलती हुआ था उसको हम समझ ही पा रहे हैं हम उसके लिए जिम्मेदारी को मानते ही है आगे हम ठीक कर सकते हैं पीछे की गलती को ठीक नहीं किया सकता और आपका कोई सगा संबंधी आपसे इस बात से लेकर दुखी नहीं कि आपने पीछे बहुत गलती करी है बल्कि इस बात से दुखी होता है कि आप आगे भी गलती कर ना करो कहीं ये डर है उसको तो आगे मैं ठीक कर सकता हूँ आज से मैं ठीक हो सकता हूँ यही आपके हाथ में होता है, है ना पीछे का तो कुछ हाथ में होता नहीं है एक बार सही समझ में आ जाता है गलती हम करते नहीं है जब तक, तक गलती करेंगे सही होता नहीं है इस प्रकार से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप सभी लोग अगर साथ चल रहे होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है एकमात्र मानव ऐसी चीज है इसको अगर हम समझेंगे देखिए चार अवस्थाएं इनमें तीन में कोई बदलने की संभावना है क्या प्राकृतिक विधि से उनमें बदलने की संभावना ही नहीं क्योंकि जैसे उनको होना चाहिए वो वैसे ही रहते हैं बदलने की संभावना किसमें भ्रमित मानव में ही है कंफ्यूज आदमी में बदलने की संभावना है हम अभी ऐसा मानते हैं कि एक आदमी कंफ्यूज है गलती करता है वो कभी ठीक हो सकता है ऐसा कभी मानते हैं नहीं मानते हैं जबकि सारी संभावना बदलने में समझदार आदमी में बदलने की संभावना है क्या समझदार आदमी में बदलने की आवश्यकता है क्या तो भ्रमित आदमी गलती करने वाले आदमी में ही बदलने की संभावना है पहली बात तो यह समझ में आना चाहिए ये बात हमको समझ में आती है ठीक है अब जब तक वास्तविकता का प्रपोजल ठीक से हम लेके नहीं आएंगे कैसे बदल जाएगा हो? वो वो बदल ही नहीं सकता है तो मेरे पास पहले प्रपोजल आ जाए मैं उसको निरीक्षण कर लू मैं उसको परीक्षण कर लू मैं सर्वेक्षण कर लू मैं उस पर अभ्यास कर लू उसके बाद दूसरे तक लेके जाने के बाद हम ये सब करते नहीं है हमने कुछ सुना सुनाना शुरू कर दिया हमने पढ़ा दिखाना शुरू कर दिया इस प्रकार से क्या होता है कि प्रमाण विहीन यदि हम चलते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते तो प्रमाण पूर्वक चलेंगे दूसरे आदमी तक बात पहुंचेगी ही इसमें कोई डाउट नहीं है तो हमने हजारों गलतियां करी सभी मानव गलती किया गलती से गलती हुआ कब तक गलती होता है जब तक कि सही समझ में नहीं आता है मानव में वो ताकत है महाराज जी एक बार समझ में आ जाए कितना भी बड़ा सा बड़िया गलती करने वाला आदमी जिस क्षण समझ में आ जाए उस क्षण के बाद वो पहले वाला आदमी नहीं रहता है क्या कहा उसके बाद वो पीछे का आदमी आगे नहीं है अगर समझ में आया तो कोई उसमें ऐसी एक चीज भी नहीं बची रहती जो पीछे की हो दिस इज द ऑनली थिंग जिस पर पूरी आशा बनती है क्योंकि हम सब विचार से चलने वाले लोग हैं हम सब कल्पना के साथ विचार के साथ चलने वाले हैं हमारी कल्पनाशीलता में विचार में यदि सच्चाई आ गया आप यकीन मानिए आप अगले क्षण वाद भी नहीं है ऐसा होता है या नहीं होता है <coughs> जैसे आप देखते हो कोई एक मित्र है आपका उसके साथ आपका बड़ा मित्रता है और आप बड़े 10 साल 20 साल आप चलते हो और कोई क्षण आपको विचार में आ गया कि काय का मित्र है उसके बाद देखिए कैसा हो जाता है वो भी अनजाना हो जाता है आप भी अनजाने हो जाते हो है।, है ना ये तो नेगेटिव साइड में है और उससे कई होना ज्यादा ताकत पॉजिटिव साइड में है यदि मुझको समझ में आ गया कि नौकरी व्यापार शोषण है अगर जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन से आप कर ही नहीं सकते है ना तो पीछे हमने बहुत करी थी इसका मतलब हमको करते रहना चाहिए थोड़ी रहे अरे पीछे करी होगी करी होगी तो उसमें क्या गड़बड़ है तो हर मानव में पीछे के आधार पर मूल्यांकन करने की जगह पर यह संभावना के साथ यदि हम चल पाएँ कि हर मानव समझने से बदलता ही है क्योंकि मैं समझाऊँ मैं बदलता हूँ उसी से पता चलता है कि हर आदमी समझना चाहता है हर आदमी बदलना चाहता है अब समझने और बदलने के लिए उसको क्या चाहिए तो उसको दो चीज़ें चाहिए एक तो उसको चाहिए एजुकेशन स्पष्ट और साथ में उस एजुकेशन के आधार पर काम करने के लिए कोई एक वातावरण चाहिए जिससे कि उसको प्रैक्टिस हो सके तो दो चीजें चाहिए सही शिक्षा और सही वातावरण दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो बदल नहीं सकता है कोई हो सकता है साल भर लेता है कोई दो साल लेता है कोई दस साल, साल लेता है कोई तीस साल लेता है कोई पचास साल लेता है कोई सौ साल लेगा दो साल लेगा कोई अगले जन में बदलेगा बदलेगा जरूर अगर शिक्षा और व्यवस्था दोनों ध्रुव बिंदु को हम ठीक करते हैं वो तभी कर पाएंगे जब हमारे को सही का प्रपोजल पता चलेगा हम खुद बदलेंगे उसके बाद ये चीजें समझ में आ सकती है। तो मानव जो है वो समझ से चलने वाली चीजें, है बिलीफ से चलने वाली चीजें हैं बिलीफ में यदि रहस्य है चल भी नहीं चल पा रहे बिलीफ में यदि कोई रहस्य बैठा हुआ है हम चलना चाहकर भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि प्रमाण पूर्वक ही यदि कोई बिलीफ है जिसका प्रमाण है उसके साथ अपन चल पाएंगे जिस दिन अपने को यह समझ में आ जाएगा कब समझ में आएगा ये कि आदमी बदल सकता है कब समझ में आएगा मुकेश भैया कब समझ में आएगा आदमी बदल सकता है कब समझ में आएगा जब हमारे में कोई बदलाव आता है देन ऑनली वी कैन फील वी कैन अंडरस्टैंड वी कैन रियलाइज कि नहीं आदमी में कोई बदलाव हो सकता है ठीक है अब उसकी स्पीड क्या होगी क्या रेट होगा क्या क्या कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेंगे वो आगे हम लोग समझेंगे उसको समझ लेंगे हाँ यदि मेरे में कोई बदलाव नहीं आता है तब तो मेरे लिए ये प्रश्न ही बना हुआ है कि ये सब करके कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है ठीक है ना ये होता ही ऐसा दिक्कत है हाँ जी आप हाथ उठा देंगे तो हमारे माइक बेन देखेगा माइक बेहन का चश्मा हट गया आजकल तो वो पास्ट एक्शन की जो बात थी वो आपके संबंध पे कैसे लागू होती है जैसे एक बार कुछ प्रॉब्लम हो जाए संबंध में खटास आ गई तो बहुत बढ़िया आप... देखिए एक बार संबंध में खटास आ गया वो हमसे आहत हो गया हो गया अब क्या किया जाए है ना अब एक तो आजम से यह माना जाए कि ये समझना नहीं चाहता दूसरा ये भी हम सोच सकते हैं कि समझना तो अभी भी चाहता है लेकिन मेरे से समझना नहीं चाहता क्योंकि मेरी मेरे आचरण में कंसिस्टेंसी नहीं है नहीं रही तो पहला काम तो यह कि मेरा अपना आचरण में कंसिस्टेंसी आए पहला मुद्दा तो यह बनता है उसको समझाने का पहला मुद्दा नहीं बनता यदि मेरे में कोई समाधान बनता है यदि मेरे में कोई न्यायपूर्वक जीना बनता है या मतलब संबंधपूर्वक जीना बनता है ठीक तो उसके लिए संभावना बनती है यह इमीडिएट होने वाला कार्यक्रम नहीं है लेकिन वहीं पर यदि यह समझ में आ जाए कि परिवार या और बड़ा जो नेट है वह ज्यादा काम करता है हो सकता है आपसे समझना नहीं चाहता हो, मेरे से समझना चाहता हो क्योंकि मेरे से कोई लड़ाई नहीं है उसके अभी हो सकता है तो जो काम आप आप खुद अपनी जिम्मेदारी इतना लंबे में करना चाहते हो वो शॉर्टकट भी हो सकता है है ना हो सकता है कि आप रिकमेंड करोगे अजय ऐसे मिलना है उसको मिलना ही नहीं क्योंकि आपने रिकमेंड कर दिया पड़ोसी करता तो ठीक था तो पहले पड़ोसी से करवा देना थोड़े जुगाड़ लगा लेना तो ये देखना पड़ेगा कि संबंध में जिस प्रकार से हम जिए हम जिए का मतलब क्या हजारों साल से जैसे हम जी रहे हैं खाली ये वन टू वन का मामला नहीं है <coughs> मामला श्री का नहीं है भाई आपकी शादी हुई कि नहीं भाई माइक बहन थोड़ा बात कर लेते भाई इधर हो जा नहीं शादी हो गई नहीं कोई बात नहीं <coughs> अच्छा हुआ कि खराब हुआ समाधान संपन्न हो गए तो अच्छा हुआ चाहे शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो समस्या ग्रस्त रहे समाधान नहीं हुआ भ्रम रहा रहस्य में रहे चाहे शादी हुई हो या नहीं हुआ बुरा ही हुआ आप एक कार में निकलते हो किसी गांव से गुजरते हो कोई गरीब मोहल्ले से गुजरते हो रोड से चलते हो पीछे से आपको गाली पड़ती है कि नहीं पड़ती अरे क्या मार डालेगा वे? भाई पड़ते कि नहीं पड़ती तो आपने कुछ उसका भैंस को डंडा मारा रहता है हाँ जी आपने कोई गलती किया रहता है तो ये सारी कहानी पीछे से चली आ रही है पीछे से चली आ रही का मतलब जाति में कुछ शोषण शोषित लोग हैं, कुछ शोषक लोग हैं हर शोषित जो है वो शोषक को देखकर दुखी है परेशान है सीखता चिल्लाता है, है। अमीरी गरीबी की लड़ाई जब से चली आ रही है। जिनकी शादी हुई उनसे पूछ के देख लीजिए पति पत्नी में बात शुरू होती है बात होते हो तो यहां पर तुम सारे पुरुष ऐसे करते हो हजारों साल से महिलाओं के ऊपर तुमने अत्याचार किया है क्या भैया मैंने नहीं किया मैं तो अकेले एक पहली बार मिला अब बात कहां पहुंच गई अभी कोई सास बहू मिले <coughs> कितनी अच्छी सास हो कितनी अच्छी बहु कहानी पीछे चली आ रही कितने कर ले हुए है ना वो कहानी सॉली नहीं हो रही है क्योंकि पीछे से ले आ रही है सासे होती ऐसी है, बऊवें होती ऐसी है, ननंदे होती ऐसी है, भोजाई होती ऐसी है है ना हिंदू होते ऐसे हैं मुस्लिम होते ऐसे हैं कैसा है मान्य मान्यता तो हमारी बनी हुई कि नहीं बनी हुई तो हजारों साल के जो बिलीफ चले आ रहे हैं वो पीछे चले आ रहे हैं अब उसमें यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हो तो सोचो कितना लंबा काम है और कितना सूक्ष्म में, में काम है और कितना धीरज का काम है और करना तो है ही क्योंकि यदि मेरे को सुखपूर्वक जीना है और मेरे को अगली पीढ़ी को देना है कि सुखपूर्वक जी सकते हो तो चाहे काम लंबा हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो इसको बहुत धीरे धीरे हमको करना ही पड़ेगा तो इट नॉट ए केस ऑफ एनी इंडिविजुअल वन टू वन का केस ही नहीं है हमारे सबके बिलीफ आड़े आ रहे हैं हमारे सबकी मान्यताएं आड़े आ रही हैं हमारे सबके भ्रम टकरा रहे हैं लड़ाई उससे हो रही है ना कि आपके मेरी लड़ाई हो रही है हमारे भ्रम लड़ रहे हैं और हम बीच में पिटाई खा रहे हैं हमारे उटपटांग बिलीफ हैं अप्रमाणित बिलीफ उसके कारण हम मार खा रहे हैं मार रहे हैं लोगों को यह बात समझ में आया इसका मतलब है कि अब ये जो बात हो रही है ये और गंभीर बात में हम जा रहे हैं कि ये एक पूरे कल्चर को खड़ा करने की बात हो रही है जहां पर ये पीछे की कहानियों को विराम देते हुए नई कहानियों को शुरुआत कर रहे हैं एक जनरेशन दो जनरेशन तीन जनरेशन दस जनरेशन पर यह मेच्योर होती चली जाएंगी लेकिन दिशा पकड़ने की जरूरत है किस दिशा में काम करें अभी तक तो उन्हीं उन्हीं दिशाओं में काम करके उन्हीं कहानियों को हम कहीं ना कहीं किसी, इस पक्ष, में या किसी इस पक्ष में पूरा करके चल देते हैं आज अगर हमको समझ में आएगा तो आज से हम इसका दिशा परिवर्तन करेंगे एक बार डायरेक्शन सेट होगा हमको समाधान होगा तभी होगा और उसके बाद परिणाम जो इस प्रकार से आना होंगे आते रहेंगे बात समझ समय बहुत लग जाएगा किसने कहा समय बहुत लग जाएगा ठीक बात है समय बहुत लगेगा ये बात ठीक है अभी तक क्या कर रहे थे पहले तो हमको समझना पड़ेगा जी दर्शन पढ़ना पड़ेगा ठीक है आप यह आपसे ही समझना पड़ेगा तब हम प्रमाणित कर सकते हैं और दूसरे को समझा सकते मान लो नहीं करते हैं सब तो फिर तो क्या कर रहे थे तो रोटी खा के लिए खा रहे जीने के लिए के खाने के लिए न, हाँ इसी सब में तो बहुत समय लगेगा ऐसा मत वही ना दीदी दि, को दीदी ऐसा है जो करने का काम हमको समझ में आएगा तो काम शुरू करेंगे अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? समय ज्यादा लगेगा तो काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं ना टाइम पास कर रहे हैं खा पी के धरती की एनर्जी वेस्ट कर रहे है एक तो वो ऑप्शन है एक ऑप्शन है जो भी समय लगेगा मेरे अनुसार दस साल लगेगा कितना साल लगेगा आपके समझदार हो जाने के बाद ठीक है ना ये बात तो समय का मुद्दा नहीं है जो समय लगेगा सो लगेगा लेकिन यदि हमको समझ में ही नहीं आया तो उसके पहले का समय कहाँ गया हमारा इतिहास जो भी हो लाख साल का हो पांच लाख साल का हो दस हजार साल का जो भी इतिहास हो कई लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं मैं जानता नहीं जो भी इतिहास हो यदि इस दिशा में हम काम ही नहीं कर पाए उससे तो बेहतर है आप शुरू तो करें ठीक उसके लिए बेहतर जरूरी है कि पहले हम समझे चीजों को चीजें समझ में आएगी हमारे को समाधान होगा उसके बाद आगे की बातें बनेगी ठीक है ना ये बात हाँ जी चलिए आगे बढ़े और कोई प्रश्न तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि मानव का केवल और केवल सुखी होने का तरीका है समाधान हर प्रश्न का उत्तर होना और उत्तर के उत्तर का प्रमाण है संबंध पूर्वक जीना और उसका प्रमाण है समृद्धि पूर्वक जीना और उसका प्रमाण है पूर्वक जीना और उसका प्रमाण है एक्सटेंशन है व्यवस्था पूर्वक जीना अगर ऐसा है तो क्या सुख नहीं है वो हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे इसमें सहमति हो तो हाँ करिएगा नहीं तो फिर चर्चा कर लेंगे कोई भी तरीके से यदि मैं कह रहा हूँ कि समाधान ही सुख है तो किसी भी सामान में कोई सुख नहीं है ऐसा मेरा डिक्लेरेशन है सभी सहमत है इससे इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं नहीं कह रहा हूँ उसको मत मान लेना आई एम नॉट टीथिंग बिटवीन द लाइन ये बात स्पष्ट है मैं कोई भी चीज बिटवीन द लाइन नहीं कहता हूं जो मुझे कहना होता साफ सुथरा कहता मेरे को क्या डर है आपसे पैसे तो लिए नहीं है क्लास करने के क्या आप नाराज हो जाओगे तो मेरा धंधा नहीं चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं तो साफ सुथरी बात कही जा रही है बिटवीन द लाइन नहीं कहा जा रहा सामान नहीं चाहिए ऐसा कहा है नहीं है <laughs> <coughs> oh, Aa <yeah>. gaya <coughs> <coughs> सब गरम है इधर हा खत्म हो गया ठीक तो। <coughs> है <coughs> तो शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसमें सुख नहीं है कम से कम वो वाला तो नहीं है जो हमको चाहिए ठीक है दूसरा देखा चार विषय हैं ये भी सब प्राकृतिक हैं इनको भी समझेंगे इनका क्या प्रयोजन है और आगे देखते हैं और बताइए क्या सुख नहीं है मनोरंजन सुख नहीं है ऐसा मैं कह रहा हूँ आपको मानना नहीं है आप कोशिश करिए इससे असहमत रहने के लिए तो थोड़ी बात आगे बढ़ेगी हाँ जी बताइए मेरे हिसाब से मनोरंजन में सुख नहीं है कौन सा वाला जो आपको चाहिए वर्तमान में चाहिए और निरंतर चाहिए हाँ या ना हाँ भाई क्या करूं बोलो क्रॉस लगाऊं कि नहीं लगाऊ गौरव भाई बताओ मनोरंजन में सुख है या नहीं है जो आपको चाहिए वो है या नहीं सीधी सीधी बात करो ना है या नहीं जैसे दुनिया के सारे मनोरंजन के साधन हम इकट्ठा कर लें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है हाँ जी कर लेते हैं एक बार <coughs> <coughs> एक बार कर लिया तो क्या सारे साधन मिलके किसी एक आदमी का भी एक दिन मन को लगा कर रख सकता है हा जी हाँ या ना क्या वो हमारे प्रश्न का उत्तर कर सकता है हाँ या ना प्रश्न खड़े होते हैं उत्तर मिलता नहीं है प्रश्नों से परेशान होते हैं तो हमको डायवर्जन चाहिए क्या चाहिए जिंदगी बार बार प्रश्न खड़ा करती है क्या कर क्या रहे हैं जा किधर रहे हैं पाया क्या है उपलब्धि क्या है करना क्या है यदि ये प्रश्न खड़े होते हैं और इनका उत्तर नहीं मिलता है लगातार खड़े होते हैं लगातार उत्तर नहीं मिलता है हम तंग आते हैं तंग आने के बाद एक प्रकार का ये क्या है रिलीफ प्रोग्राम क्या है ये क्या कह सकते हैं इसको रिलीफ रिलीफ कैसे हो गया डाइवर्ट हो गए क्या हो गए तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाइवर्ट मत होना लेकिन यह कोई सॉल्यूशन नहीं है इट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व योर एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चन इट इज़ नॉट एनरीचिंग योर रिलेशन इट इज नॉट गोइंग टूअर्ड्स समृद्धि इट इज नॉट लीडिंग टुअर्ड्स अभयता एंड व्यवस्था ये सच्चाई है या नहीं है ठीक है जी और बताइए <coughs> <coughs> बोलो भाई निपुण इनमें से किसी में सुख है जो भी है टेम्प्रेरी जो चाहिए वो तो नहीं है अभी अभी तो इतना ही सहमति है ना जो चाहिए बल तो चाहिए शरीर में लेकिन बल से सुख नहीं है ठीक घर में सामान चाहिए लेकिन सामान से सुख नहीं है आँख है तो आँख से दिखना चाहिए लेकिन आख से देखने पर से सुख नहीं है है ना परिवार में बच्चे पैदा करने होंगे तो जरूरत तो पड़ेगी तो करेंगे लेकिन उसमें सुख नहीं है पेड़ लगाने में कोई सुख नहीं है पेड़ काटने में कोई सुख नहीं है किसी भी तरह के काम में कोई सुख नहीं है किसी भी तरह के कार्य में कोई सुख नहीं है <laughs> या तो सुखी हो कार्य करते हैं या सुखी होने के लिए कार्य करते हैं हाँ जी कोई बोल रहा था एक मन ऐसा दौड़ रहा है मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो पहले भी इसी पे अटका रहा होऊंगा मैं हूँ हाँ. जिसे मनोरंजन से संबंधित या इन सब चीजों से कहीं संबंधित है मान लीजिए मुझे घूमना बहुत पसंद है प्रकृति को देखना पसंद है और मैं अपनी बुलेट उठा के निकल जाता हूँ और घूमते रहता हूँ दुनिया के अंदर में जी और अच्छा लग रहा है मुझे प्रकृति देखना समझना घूमना और मैं उसको सुख मान रहा हूँ और ये निरंतरता से चल रहा है तो आप तो बैठे हो यहां नहीं मतलब अगर वैसा मिले तो अपॉर्चुनिटी मिले तो वैसा करें करिए ना एक बार <laughs> सुकृति से मेरी बात करा दीजिए छुट्टी दिला देते हैं। <laughs> और करके देख लीजिए उसमें निरंतरता है या नहीं करके देख लीजिए। हाँ प्रकृति को आप समझना चाहते हो क्योंकि आप अपने को जानना चाहते हो उसको जान गए समझ गए तो निरंतरता हो गई भटकने से निरंतरता नहीं हो रही भटकने को जानना नहीं कहते हैं भटकने को जानना नहीं कहते भटकने की प्रक्रिया अलग है जानने की प्रक्रिया अलग है दोनों अलग अलग हैं। हाँ सही है अभी जान नहीं पाए तो भटक ही लेते हैं क्योंकि वो रिलीफ है <coughs> जो काम आप करते हो आपको जो पसंद नहीं है वो सब करते हो आप ना या ना इसीलिए आपको रिलीफ दिए नहीं ठीक ठीक है बात हाँ जी बताइए जितना आज सहमत हो सको कर लो अभी 10-15 मिनट में आगे फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं हाँ जी भैया जी हाँ जी आ, थोड़ा एक ये हो रहा है कि अब हम जो जिंदा है या जी रहे हैं हाँ, है, हाँ वो तो चल ही रहा है, है ना चल ही रहा है तो. अब दूसरे दिन के इस पढ़ाव पे मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं सुख ये है वो है नहीं है ठीक है भाई पढ़ने की क्या आवश्यकता है मतलब जो चल रहा है तो वो चल रहा है तो वो जो ग्रेविटी है सुख मुझे क्यों चाहिए तो ये जिज्ञासा जैसे मेरे मन में अब पैदा नहीं हो रही है तो शायद ये हॉल में जो है तो उनमें भी वो थोड़ी ग्रेविटी कम हो सकती है तो उसका थोड़ा प्लीज़ <coughs> मुझे क्यों ये पढ़ना है या मुझे क्यों चाहिए तो ये तो थोड़ा... आप सुखी सुखी सुखी होना होना चाहते हैं नहीं अब तो मैं आपका आपका इस... सारा कार्यक्रम कार्यक्रम आपके सुखी होने की चाहत के आगे का है और मौलिक मौलिकता है अगर इस समय अगर हॉल में जो बैठे हैं उनके मन में विचार आ रहा है अरे हम तो अभी भी जिंदा है जी रहे हैं चल रहा है तो यहाँ आते तो... ही नहीं हाँ। बताइए आप उसमें थोड़ा फोकस करेंगे प्लीज कि क्यों क्यों हमें क्यों? ये क्यों? तो लगातार आप सो रहे होंगे बताओ भाई जिस प्रकार से आप जी रहे हो उस प्रकार से जीना आपको स्वीकार हुआ या नहीं हाँ या ना आवाज नहीं आई जिस प्रकार से आप जी रहे हो उस प्रकार से जीना आपको स्वीकार हो पाया है हा या ना किस प्रकार से आप जियो जो आपको स्वीकार स्वीकारा जाए आपको पता है हा या ना तभी जाए हैं तो दूसरे के बारे में अनुमान को पहले अपने निरीक्षण से ठीक करने के बात करिए इनको यहां के पहले से पता है कि यहां पैसे मिलने वाले नहीं मनोरंजन का कोई जुगाड़ होगा नहीं पता है कि नहीं किसी किसी के साथ धोखा हुआ तो पता नहीं मुझे है ना कहीं घुमाने ले नहीं जाएंगे पूरा अस्तित्व के बारे में हॉल में बैठ के बताएंगे ये भी जिद्दी लोग हैं तो हम कहीं न कहीं पूरी धरती पर पूरी माना जाती हमेशा ही अपने उत्तरों की तलाश में भटक ही रही है क्यों किसने सिखाया कि भटकते रहना नहीं अंदर से हमारे भीतर में ही जीवन में ही पूर्णता को पाने की चाहत है, सच्चाई को समझने की चाहत है, भ्रम से मुक्ति होने की चाहत है, और जब भी किसी ने कुछ कहा कि मेरे पास है उत्तर तो लोग वहाँ जाते हैं इसीलिए सारे पांडाल भरे रहते हैं ये नहीं कि खाली जीवन विद्या का पांडाल भरता है तो वो छोटा सा पांडाल है बड़े बड़े पांडाल लगते हैं और सब भरे रहते हैं इसलिए नहीं कि लोगों को कुछ काम नहीं है बल्कि इसलिए है कि वो जैसे जी रहे हैं उनको जीना समझ में नहीं आया स्वीकार नहीं हो पाया है और वो जानना चाहते हैं इससे बेहतर जीना ऐसा मैं देखता हूं आप लोग भी खांसोगे तो कुछ मिलेगा आपको है जी देखिए निरीक्षण करिए तुरंत परीक्षण करने चले जाते हैं नकली के असली है हमारा ज्यादातर ध्यान दूसरे पे ही है ठीक है भैया जी थोड़ा जिंदा रहना जीना इस पे थोड़ा कुछ वही ना प्रश्न के बिना जीना प्रश्न के उत्तर के बिना जीना है ना उससे हम संतुष्ट नहीं है जिंदगी को बना के रखे हैं खाली मतलब जिंदा रखे हैं शरीर को इसीलिए रखे हैं ना कि आज समझ में नहीं आया कल समझ में आ, आ जाएगा ठीक है ना तो जीना जीने का मतलब क्या है वो ही बता रहे हैं ये सारा मत ये सारा काय के लिए चाहिए ये अगर नहीं होगा तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ये सब काह के लिए चाहिए जिंदा रहने के लिए आवश्यक है इसको जिंदगी बोलेंगे क्या इसको जिंदगी बोलेंगे क्या है ना शरीर में ताकत चाहिए नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे खाने को चाहिए चाहिए घूमने को कुछ यहां वहां जाना पड़ेगा चाहिए चाहिए अब तक हम लोग जिंदा रहने के कार्यक्रम को ही पहचान रहे हमारे एक मित्र की भाषा में बात हो रही इन्होंने छेड़ा है तो और इसको जीना कह रहे हैं ये जीना है क्या चाहते हैं जीना चाहते हैं जिंदा रहना चाहते हैं तो जीने का मतलब क्या है तो जीने का मतलब यही हुआ कि आपके पास सारे प्रश्न के उत्तर हो ये मतलब हुआ जीने का उत्तर कैसे होना चाहिए तार्किक व्यवहारिक और तत्व तात्विक कंटेंटफुल होना चाहिए है ना फिर आपके पास प्रमाण होना चाहिए फिर संबंध पूर्वक जीने के बाद बनी अभी इनमें ऐसा हम जी पा रहे हैं क्या <coughs> इसको कह रहे हैं जीना और यह सब आवश्यक है जिंदा रहने के लिए खाना ही नहीं खाओगे तो मरी जाएगा शरीर कोई काम ही नहीं करोगे शरीर चलेगा ही नहीं है ना हो सकता है जिंदा रहने के लिए या आवश्यक है हम इसको मना कर दे रहे ऐसा नहीं है ये कह रहे हैं ये सुख है क्या है या नहीं कोई कार्य ऐसा है जो सुख देगा बताओ कोई ऐसा कार्य जो सुख देगा हा जी मुस्कुराना मुस्कुराइए मुस्कुराइए आप बड़े गधे हैं आप नालाएंगे मुस्कुराइए है ना एक एक व्यक्ति है उनकी फिलोसफी है कि मुस्कुराई मुस्कुराने से सारे गम दूर हो जाते हैं और एक मुस्कुराहट जिंदगी को बदल देती है बड़ा बड़ा भाषण देते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं उनकी पूरी उनकी भी सीढ़ चलते हैं वहां भी भीड़ लगी रहती है तो ऐसे रहे मुस्कुराते जैसा है ना पड़ोस में कोई मर गया वहां भी जाके मुस्कुरा रहते हैं क्या हाल हुआ होगा सोचो ये चमड़ी है क्या है ये इसको यूं कर देने से आप सुखी हो जाते हैं क्या तो प्लास्टिक सर्जरी करवा देते आपकी ऐसा कुछ नहीं है है ना बल्कि ज्यादातर धोखे मुस्कुरा के, के दिए लोगों ने और कुछ कहूं <laughs> ये है या नहीं है कोई आदमी पहले से नाराज आपको क्या पता चला नाराज तो आप पहले दूर होते तो चल हो गया से उसके पास कोई बात नहीं आदमी बड़ा मुस्कुरा आइए वैसा आइए अंदर आई आइए ना वैसे ना। उसमें ज्यादा परेशानी है सारा धोखा मुस्कुराहट के पीछे जो गंदा चेहरा छुपा उसके पीछे ही है अगर भीतर से मुस्कराहट नहीं आया महाराज ये नकली मुस्कुराहट में अपन कहीं नहीं पहुंचने वाले ये सब पॉप पॉप साइकोलॉजी बोलते हैं नहीं कुछ नहीं निकलता इनमें कोई दम नहीं है इसमें इसमें कोई मतलब कोई जमीन पे पेड़ ही नहीं है इसमें इसकी बहुत दुकानें चलती हैं इसके बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं उनमें आप बहुत पैसा दे दे के बैठ के सुनते हो जिसके पीछे कोई कंटेंट ही नहीं है सिर्फ शब्द है तो और लिख देता हूं भाषा आपको कोई भाषा सुखी नहीं कर सकती है कितनी भी अच्छी भाषा उससे सुख नहीं है और बताइए कोई खेल लिख देते हैं खेल क्या है खेल मनोरंजन है कितने लोग लगता है खेल मनोरंजन से लोगों को पहले डाउट हो जाता है लफड़ा है कुछ यार हाथ मत उठाओ <laughs> खेल मनोरंजन नहीं है ये पता है आपको yeah. खेल की शुरुआत कहां से खेल है युद्ध अभ्यास। द ओरिजिन ऑफ गेम्स देखिए थोड़ा अच्छे से समझिए बच्चा खेलता है एक अलग चीज है आप कोई खेल खिलाते हो गलत चीज है बच्चे का सारा खेल लर्निंग है वो सीखता है सीखने के लिए काम करता है और आपका जो खेल है वो सब युद्ध का अभ्यास है जितने ऑल गेम्स सेना है सेना को खला खला के मोटा बनाकर रखना ही युद्ध तो रोज होते नहीं है जिस दिन युद्ध करने का उस दिन पता लगा वो सेना जो थी वो कुछ काम ही नहीं कर पाई क्योंकि वो तो भूल भल गई मैंने खा खा के दारू पी के ऐसे पड़ी रही क्या करें अब तो उनके लिए खेलों को बनाया गया है इट इज़ अ एक्चुअली वार का प्रोटोटाइप है वो दूसरा सामने वाली पार्टी है उसके साथ अब हमको युद्ध करना है तो उन युद्धों में जो भी कौशल चाहिए जैसे मान लीजिए कोई एक सेना है जिसको कि तीर से लड़ाई करनी है कोई एक सेना है जिसको घोड़े पर कुछ करना है कोई एक सेना डंडे से बाहर करती है तो उनके डंडे की स्किल को बढ़ाने के लिए कोई हमने गेम डिजाइन किए हैं कोई है ना तीर को निशाना लगाने के लिए कोई घोड़े पे चल के घोड़े पर चलते चलते तीर मारना है तलवार चलाना है उसके लिए खेल बनाएंगे तो बच्चे का खेलना और ये जो खेल हम कराते हैं इनमें जमीन और आसमान का अंतर है इसमें कंपटीशन है ईर्षा है द्वेष है प्रतिद्वंदिता है विरोध है है ना और दूसरे पे विजय की कामना है लड़ाई है और बच्चा जो खेलता है सारी चीजें बच्चा जो खेलता है वो उसको टच करता है सीखता है समझता है उसके लिए खेलता है उसके लिए कोई खेल नहीं चाहिए होता है उसकी जिंदगी खेल रहती एक ही रूल होता है कि कोई भी नई चीज दिखेगी उसको पकड़ना है छूना है समझना है सीखना है चलना है दौड़ना है भागना है हाथ ला देखना है ना, उसको उपयोग करके देखना है लर्निंग है तो जिंदगी में सबसे सुंदर खेल है लर्निंग जब लर्निंग नहीं होती है तब जाकर ये मनोरंजन में खुश जाता है अब एक शटल यहां समा जाती है एक यहां समा जाती है लोग ऐसे देखते हैं टुड़िंग तुड़िंग टुड़िंग तुड़िंग क्या हुआ हुआ क्या भाई यह तो बताओ लर्निंग एक्सरसाइज हो रही सर्वाइकल की अब बोलने के लिए बोलना पड़ेगा लॉजिकल आंसर यही हो क्या रहा है इसमें क्या लर्निंग हो रही तो यह हमको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें हमारी अभ्यास में आ गई हैं जिनका ठीक से हमको ओरिजिन पता नहीं है तो सारे खेल युद्धाभास है इसमें कोई सुखी नहीं है है ना खेल के साथ पैसा मिल गया खेल के साथ नाम जुड़ गया खेल के साथ रूप जुड़ गया तो हमको लग गया कि बहुत सफलता हो गई ये बात सही है इस प्रकार से देखेंगे तो मेरे अनुसार इसमें सुख नहीं है आपके अनुसार वो तो बताइए वो वाला सुख जो आपको चाहिए आप रिश्तों को समझ जाएं, ठीक से जीने लगें सदा सदा के लिए आप सुखपूर्वक रह सकते हैं आप समृद्धि को जी जाएं, समृद्धि के डिजाइन बना लें आपका आप और आपका परिवार और ये दुनिया सदा सदा, सदा सुखपूर्वक जी सकती है आप अभयतापूर्वक जी पाएं अभयतापूर्वक जीने की व्यवस्था हो पाए सदा सदा सभी जी सकते हैं इसको हम सुख मान रहे हैं कह रहे हैं ऐसा सुख आपको चाहिए या नहीं चाहिए मान के तो बहुत सारे चले हैं यहां तक बात पहुंची ठीक है ना व्यायाम ठीक बात है व्यायाम में सुख थोड़ी है व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे क्या काम करना है हमको यही काम करना है या ये काम है इसको और विस्तार से आगे बात करेंगे शरीर वाले मुद्दे को अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे तो इसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि पहली बात सुख ये है हमारे को ये समझ में आ जाए कि मानव क्या है मानव का सुख क्या है और सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है क्या क्या, क्या चीज प्रश्न का उत्तर चाहिए जीना क्यों जीना कैसे ये दो प्रश्न है इसके यदि सब हेड करते हैं तो तीन प्रश्न बनते हैं मानव क्या है मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है दिस इज दिलेबस नाउ जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर कैसे मिलेगा मानव क्या है मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की दिस इज अल सिलेबस फॉर अवर है ना वर्कशॉप नाव जो रिमेनिंग समय हमारे लिए इन मुद्दों पर हम गुजारे ठीक है ये सहमति इसमें क्या तीन मुद्दे आए मानव क्या है हमको समझ में आ जाए मानव का सुख क्या है अगर यह सब सुख नहीं है क्योंकि आपको यह तो पता है आपके अंदर यह पता है कि यह सच में सुख नहीं है क्योंकि यह सब आपने टेस्ट करके देखे हैं लेकिन आपने अभी ये टेस्ट करके नहीं देखा है तो उधर ना तो करते है इधर हाँ करने में बड़ा डाउट लगता है है भी कि नहीं ये बात ठीक है ऐसा ऐसा डाउट रहना ठीक ही है वाजिब है ठीक हम आपके पास बात करने आए इसीलिए बात करने खड़े हुए कि हमने इसको टेस्ट कर लिया कि ऐसा है उसके बाद इस जिम्मेदारी के साथ आपको खड़े हैं कल ही मैंने कहा कि यहाँ पर ना तो आपका टाइम खोटी करना है ना मेरा टाइम खोटी करने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं तार्किक रूप से व्यावहारिक रूप से प्रमाणित उत्तर है इसलिए आपके साथ खड़े हो रहे हैं कि जो भी कुछ कहा जा रहा है उसका उसको पूरा टेस्ट करके देखा गया है, ठीक है ना ये बात तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है ये हमको समझ में आ जाए ये कंक्लूजन अगर बन जाए कि मैं यदि सुखी होने वाला हूं तो मेरी अपनी समझ से होने वाला हूं और यदि मैं दुखी रहता हूं तो मेरी ना से रहता हूं मेरे को ना कोई दुखी कर सकता है और ना ही मेरे को कोई सुखी कर सकता है ना कोई चोगड़िया सुखी करने वाला आपको ना कोई नक्षत्र सुखी करने वाला आपको ना कोई देवी देवता आपको सुखी करने वाले ना कोई आसमान सुखी करने वाला ना कोई धरती सुखी करने वाली यहां तक हम पहुंचे या नहीं पहुंचे तब तो आगे की बात करने से फायदा है, है पढ़ता है ना वो अपना काम करते हैं हम अपना काम नहीं करते इसलिए दुखी रहते हैं ये बल्ब अपना काम कर रहा है अब मैं यहाँ खड़ा हो इसका प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा तो नहीं कह रहा प्रभाव तो पड़ता ही है लेकिन मेरा यहाँ जो जिम्मेदारी यदि मैं उसको नहीं निभाऊंगा तो मैं सुखी रह पाऊंगा आप सब उठ के चले जाओ थोड़ी देर में यार बहुत देर होगी गोल गोल गो बात करते आगे बढ़ते ही नहीं ये तो, तो वह अपना काम करते हैं हमको हमारा काम करना है हमारा काम क्या है ये तो समझने के लिए बैठे हैं हम तो अभी यही मान के चले कि पैसा कमाना हम तो ही हमारा काम है हम तो ये मान के चले कि बच्चों को पैसा कमाने के लायक बना देना ही हमारा काम है हम तो ये मान के चले कि पैसे को संग्रह कर लेना ही सदुपयोग है क्या मान के चले पैसे को संग्रह कर लेना ही सदुपयोग है यही मान के चले जबकि ऐसा है नहीं पैसे का सदुपयोग किए बिना हम सुखी हो भी नहीं पाएंगे तो ये चीज समझ में आ जाए कि मैं अपनी ही नासमझी से दुखी और अपनी ही समझदारी से सुखी ऐसा लगता है कुछ दीदी ये जो बात कही जा रही है इसमें कोई दम है या नहीं है बताओ सहमति है आपकी आपको आपके घर में दुखी करने वाला एक भी आदमी नहीं है आपको इस दुनिया में दुखी करने वाला कोई भी नहीं है आपको इस पूरे अस्तित्व में प्लेनेट में कोई गैलेक्सी में आपको दुखी करने वाला कोई नहीं है मनुष्य अपने भ्रम से दुखी और अपने समाधान से सुखी बोलिए साहब अब कहां पहुंची गाड़ी सुख कहां पहुंचा समझदारी के साथ आपके साथ जुड़ा जितना भी असहमत होने का प्रयास करिए ताकि बात और आगे हो सके शरद भाई ऐसे गर्दन में थले खाली अगर कोई डाउट है सामने लगे हाँ जी कुछ करें हाँ खिड़की खोल देते हैं और बड़े मज़े के बाद इसमें पंखे भी नहीं लगे हैं तो क्योंकि जब ये अभी चार पाँच दिन पहले यहाँ इतनी सर्दी हो रही थी कि इसकी लग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाँ हाँ ये ये बढ़िया था वाला हाँ जी एक मिनट भेज रहा हूँ मैं माइक आपके पास हाँ जी भाई, भाई अभी जो डेढ़ दिन में जो निकला अभी पे हाँ। में हाँ। मतलब ये चीज तो क्लियर है कि जिस चीज से अपने को सुख मिल रहा है उसी के लिए जीना चाहिए या समाधान है या समस्या है सब अगर नहीं है तो मतलब सुख मिलेगा पर अभी ऐसा लग रहा है फिलहाल की स्थिति में अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है कि सुख का मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत निश्चिंत हो गए मतलब कोई लोड नहीं है जीवन का कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है तो ऐसा लगता है कि फिर वो मतलब जैसे आपने अभी थोड़ा सा उसको शामिल भी किया आपकी बात में कि फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा अपन बहुत निश्चिंत हो गए तो अपन बहुत निश्चिंत हो गए तो वाइफ है बच्चे हैं जो भी अपने कारण अपने से जुड़े हुए हैं उनके भविष्य का क्या होगा तो वो थोड़ा सा अभी धुंधला सा दिख रहा है कि मतलब हमारे सुखी होने से उनका जीवन सुखी हो जाएगा क्या एकदम से वो थोड़ा सा बहुत बढ़िया जैसे अभी हम जी रहे हैं उससे उनका जीवन सुखी हो जा रहा है नहीं हो रहा है। तो इग्नोरेंस इज नॉट बिलीस है ना इग्नोरेंस के बात नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत ठीक से हम समझ रहे हैं कि एक मानव की आवश्यकता क्या है एक परिवार की आवश्यकता क्या है हर मानव की आवश्यकता क्या है ठीक एन एनी मानव टू कम एन एनी टाइम टू कम उसकी आवश्यकता क्या है उसको भी हम समझ रहे हैं और उसके लिए निश्चित प्रावधान को सुनिश्चित कर रहे हैं जैसे मैं भी मेंटली रिजॉल्व रहना चाहता हूँ बालक भी रहना चाहता है तो अब मेरा सारा जीवन शैली जो होगा हमारे बच्चों में मेंटल रिजॉल्वमेंट कैसे आए उसके लिए काम करेंगे मैं भी संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ वो भी जीना चाहता है तो यदि मैं संबंध को ठीक से जीता हूँ एक लिविंग मॉडल खड़ा करता हूँ उसके लिए भी एक संबंध पूर्वक जीने का मॉडल खड़ा होता है मैं यदि हाँ बोलिए आप प्लीज। फिर मैं समृद्धि समृद्धिपूर्वक जीना चाहता हूँ मैं समृद्धि पूर्व जीता हूँ अभी बता रहा हूँ सब ये सब कंटेंट है हमारा आगे हम बात करेंगे इस पर कैसे समृद्धि कैसे हो सकती है तो यदि मैं समृद्धि पूर्वक जीता हूं तो उनके लिए अवसर हो गया वो भी समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं इस प्रकार से एक मानव यदि अपनी पूर्णता के साथ जीता है सभी के लिए रास्ता बनता है अभी क्या हो गया जैसे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं वो अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं कि साहब हमारी तो ख्वाहिश है हमारे बच्चों के लिए कुछ हो जाए वो ठीक भी है होना भी चाहिए एक उम्र में बच्चों के प्रति हम सोचते हैं हम उनसे ये बात करते हैं यदि आपके पास नहीं होगा तो बच्चों को कहां से दे दोगे तो फिर अपनी जिंदगी को उसमें ऐड करना पड़ता है।, है ना हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है अगर मैं ऐसी बात कहूं कड़ी शब्द तो शायद बहुत बुरा लगेगा हमारे पास बच्चों को देने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं एक तो पैसा और कुछ भाषा अगर इतना खाली पन के साथ हम जिएंगे, कहां से परिवार बनेगा कहां से वो सुखी रहेंगे कहां से हमारे प्रति कृतज्ञ होंगे कहां से गौरवता महसूस होगी कहां से लड़ाई झगड़ा अपराध मुक्त होंगे हम हो ही नहीं पाएंगे हम हम पूरा खाली है भैया आज देखिए इससे बड़ा फेल्यूर नहीं है इससे बड़ा फेल्यूअर नहीं है कि हमारे अपने पैदा किए हुए बच्चों के मोटिवेशन हम नहीं है माता पिता का इससे बड़ा फेल्यूअर नहीं है आप योग्य नहीं है इसीलिए बच्चे कहीं बाहर से मोटिवेटेड हैं जिस दिन आप योग्य हो जाते हैं बच्चों को अपने घर में मोटिवेशन मिल जाता है उसका नाम है संबंध मोटिवेशन के बिना क्या संबंध है हमारे अपने बच्चों के जेब में पर्स में अलमारियों में दूसरों के फोटो लगे हैं इसका मतलब ये है कि उन बच्चों को जो अपने घर में से मोटिवेशन मिलना चाहिए हम सब पेरेंट्स उसमें फेल हो गए तो मोटिवेशन की तलाश में इधर दर, दर भटकते रहते हैं वहां से शोषण शुरू होता है इसका मतलब ये हुआ कि एक भरपूर जिंदगी पहले आपको जीनी है भरपूर जिंदगी का मतलब ये है इससे कम में हम सोचेंगे काम पूरा हो जाएगा हमारा दायित्व करते हुए पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है और यहाँ पर कोई इग्नोरेंस की बात नहीं हो रही है यहां तो जिम्मेदारी को और अधिक बेहतर तरीके से समझने की बात हो रही जैसे मैंने कल ही कहा कोई बोलता है मैं नौकरी छोड़ के आ गया छोड़ के नहीं आया जितने के लिए मैं जिम्मेदार था जिस कारण से जिम्मेदार था उससे कई गुना अधिक के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं कई अधिक कारण के लिए मैं भी काम करता हूं तो यहां कोई इग्नोरेंस नहीं है लापरवाही नहीं है लेकिन तनाव भी नहीं है अभी हम क्या मानते हैं जिम्मेदारी का मतलब तनाव क्या मानते हैं क्या मानते हैं क्यों होता है ऐसा योग्यता विहीन जिम्मेदारी बराबर इसी को कहते हैं मानसिक श्रम इसी को कहते हैं भ्रम हम योग्य नहीं है हमने शादी कर लिया क्या योग्यता नहीं है हमको दूसरे मानव के साथ जीने का कोई समझ ही नहीं है शादी कर लिया बच्चे पैदा हो गए जी माता पिता बन गए जी योग्यता है नहीं एक एक बच, बच्चे के प्रश्न क्या हैं वो जिंदगी की दिशा क्या है उसके लिए क्या सहयोग चाहिए उसके बारे में कोई योग्यता नहीं है माता पिता बन गए और तनाव बड़े हो गए देश के नागरिक हो गए एक नागरिक को जीना कैसे चाहिए है ना उसकी नागरिकता का मतलब क्या है व्हाट इज रियल सिटीजनशिप इज ये हमको नहीं पता है तो तनाव ही तनाव है ठीक और योग्यता के साथ जिम्मेदारी क्या लिखूं? योग्यता के साथ जिम्मेदारी को क्या लिखूं? खुशहाली आपको क्या चाहिए देख लीजिए उसके लिए क्या चाहिए योग्यता उसके लिए क्या करना पड़ेगा कुछ समझना पड़ेगा और समझने के साथ क्या करना पड़ेगा कुछ अभ्यास करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब योग्यता आएगी ना हाँ जी अभी तो दोनों को एक ही मानते हैं एक ही रखते हैं <coughs> है ना उसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि नया शब्द अपने को परेशान करेगा ठीक है अभी तो योग्यता है और योग्यता के साथ जिम्मेदारी है कोई तनाव नहीं है योग्यता नहीं है जिम्मेदारी तो अपने आप आती रहती है क्योंकि उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां अपने आप ही प्राकृतिक विधि से बढ़ रही हैं यह समझ में आया चलिए और बताइए और कोई मुद्दा हाँ जी हेलो मैं राजीव चावला जैसे पहले बोला था अजय जी ने कि अपना नाम बता के बताएंगे तो अच्छा है तो मैं जैसे मैंने इसको समझा जीवन विद्या के बारे में पढ़ा और काफी समय से सुना अभी मैं इसका थोड़ा अनुभव भी कर रहा हूं मान लीजिए मैंने इसको समझ लिया और मैं रह, रहता अपने मूल परिवार के साथ वहीं दिल्ली में दिल्ली का रहने वाला हूँ दिल्ली में ही रह रहा हूँ मुझे ये तो क्लियर है कि अनलस मेरा बच्चा 99% नंबर नहीं लाएगा उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा मैं स्ट्रेस फ्री हो गया लेकिन वो स्ट्रेस फ्री में कितना हुआ मतलब रहना मेरे को वहीं है और बच्चा को उसी सिस्टम में पढ़ना है नाइन्टी नंबर नहीं मतलब बड़े शहरों में रहने वाले सब लोग जानते होंगे शायद मैं क्या अकेला जानता हूँ इस बात को कि या तो एडमिशन नहीं है अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं है उस स्ट्रेस से हम कैसे बाहर आएंगे मतलब प्रैक्टिकली हमें क्या इससे सॉल्यूशन मिलता सपोज मैं अपनी पढ़ाई कर चुका हूं दैट टाइम इज ओवर लेकिन बच्चे ने पढ़ना है पढ़ रहा है ये हमें पक्का हम उसको कितना भी टेंशन फ्री करते हैं अपने बच्चे को बोलते हैं ठीक है टेक इट इजी टेक इट इजी लेकिन ट्वेल्थ लेकिन नहीं नहीं नो नो नो आई नेवर सेट लाइक बट वी नो द रियलिटी दिस इज वॉट आई एम संग ठीक बात <coughs> एक इसमें ना मुझे नहीं याद आ रही है कहानी कर दू <coughs> ये भी हमने तय करा है कि 99% आना चाहिए ये कॉलेज अच्छा है वो अच्छा है वो अच्छा है हमने माना है हमने निर्णय किया है। आपकी समझ बदलेगी आपके निर्णय बदल जाएंगे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है अभी हमारी आधी समझ बनती है आधे में हम निर्णय बदलना चाहते हैं वो होता नहीं है करिए भी मत लेकिन ये भी मान के रखिए अपने में कि हमारी किसी किसी ऐसे निष्कर्ष के कारण हमको लग रहा है कि आज हमको डीयू में यहाँ जाकर एडमिशन कराना है लेकिन अगर समझ बदलेगी तो वो भी बदल जाएगा एक छोटी सी कहानी है एक आदमी एक चौराहे पर भीख मांग रहा कहानी मेरी बहुत लिमिटेड है लेकिन बड़ी सार की हैं इसलिए वो बना के रखी हुई है जिन लोगों ने पहले शिविर क्या होगा उन्होंने सुनी रखी होगी एक आदमी चौराहे भीग मांगता रहता है वहाँ से राजा गुजर रहे होते हैं राजा रानी मर्सिडीज में बैठे हुए लाल बत्ती पे गाड़ी रुक जाती है अब ये मत पूछना कि राजा रानी और मर्सडी लाल बत्ती कहाँ से आ तो कहानी है रानी के हमेशा आते तुमको कुछ आता जाता तो है नहीं तुमको किसने राजा बना दिया ये समझ में नहीं आता तुम तो किसी काम के ही नहीं हो है ना देखो बोले ऐसे क्यों कह रही बोले देखो यार तुम्हारे राजपाट में भीख मांगता रहता है क्या मांगता रहता है भीख मांगता रहता है राजा ने बोला देखो ऐसा नहीं है आदमी अपने समाधान से सुखी है अपने समस्या से दुखी है, है न तुम थोड़ा समझो इसको अरे क्या समझो तुमको कुछ करना था नहीं राजा बन के बैठे इसका हल करो उसका समस्या जब ज़्यादा हो गया तो राजा ने बुलाया कि भैया आ इधर क्या हो गया राजा ने उससे पूछा बताओ कितने पैसे मिलते हैं जिसके लिए तुम भीख मांग, मांगते हो तो उसने बोला तीन हजार रुपये महीना कितने मिलते हैं ठीक है भाई <coughs> राजा ने तुरंत एक हाल बोला देखो एक काम करो तुम हमारे दरबार में आना वो मंत्री से मिलना तुम्हारे लिए जुगाड़ हमने कर दी वो उसको बता दूंगा तुमको है ना तुम्हारा इलाज हो जाएगा बीग मांगना बंद कर देना तो बोले ऐसे कैसे हो जाएगा मेरे को तीन हज़ार रुपये मैंने चाहिए अरे तुमको इससे ज़्यादा मिलेंगे कितने मिलेंगे बोले दो लाख रुपये मेरे मिलेंगे बोले अच्छा इतनी तुम्हारे को जागीर वागीर दे दे रहे हैं दो लाख रुपये मैंने मिलेंगे राजा बोल के चला गया आपने दरबार में नोटशीट जारी करके भिजवा दी सबकी ऐसा ऐसा कर देना इसका बोल बाल गया संयोग से तीन चार महीने बाद वापस उस चौराह से गुजरा रानी बैठी थी देखा तो है ना वो भिखारी फिर से भीख मांग रहा है राजा रानी ने फिर देखा देखो तुमको पता है तुमको कुछ आता आता नहीं राजा वैसे फोकड़ गए तुम तुम्हारा कुछ चलता भी नहीं कहीं है ना, कुछ नहीं चलता तुम्हारा कुछ नहीं हो इसका देखो ये खड़ा ही भिखारी है भीख मांग रहा है राजा का थोड़ा टेंशन हो गया डाउट हो गया लफड़ा तो नहीं क्या हो गया राजा तुरंत उसको बुलाया इधर उधर नजर तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई क्या तो फिर राजा ने पूछा कितने पैसे तुमको मिल रहे हैं अब तो बोलता दो लाख तीन हजार रुपये मतलब क्या समझ में आया यदि ये मेरे लिए ऐसा जीना आवश्यक है और शिक्षा का मतलब कुल इतना ही है तो मेरे बच्चे के लिए भी शिक्षा का मतलब कुल इतना ही है ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए इतना क्योंकि मेरी उम्र हो गई है पचास साल का हो गया मैं नोट कमा लिए घूम फिर आया अब ये मनोरंजन के लिए कोई ज्ञान के क्लास में आके बैठे अगर ये सच्चाई है और अगर आप निरीक्षण करके देख पा रहे हो कि आपके लिए इतनी है बालक के लिए भी इतनी है और शिक्षा का कुल मतलब ही इतना है और जिसको आप अच्छी एजुकेशन बोल रहे हो उसमें यह सुनिश्चित ही नहीं है इसका उल्टा उल्टा है ये ये बात आई अब दूसरा मुद्दा आया कि सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है आदमी करेगा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है नौकरी करो या व्यापार करो उसके लिए डिग्री चाहिए या पैसा चाहिए जिसके पास पैसा होगा वो व्यापार करेगा उसके लिए डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डिग्री खरीद लेगा और डिग्री नहीं खरीदेगा तो डिग्री वाले मिल जाते हैं उनको खरीद लेगा आज आई में जाने की ज़रूरत क्या है जिसके पास पैसे हैं आई वाले खरीद लेगा ठीक नहीं तो अच्छे लड़के शादी करा देंगे आई आई पकड़ लाएंगे तो जिसके पास पैसा है उसको डिग्री की इतनी तो जरूरत नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है उसको डिग्री की जरूरत है वो तो घरे क्या बेचारा ऑप्शन दो ही है ये ठीक बात अब थर्ड ऑप्शन की बात आई ठीक ये पूरी बात सुनकर ये पूरी बात को समझ के हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट हो जाता है आपको समझ में आएगा आप भी क्रिएट करोगे समझने से सब क्रिएट कर लेते हैं हम हमको समझ में आ गया कि शायद ड्राइंग रूम को ऐसा बनाने से लोग सुखी होते हैं हमने सब अपने ड्राइंग रूम क्रिएट किए कि नहीं किए आज आप जिस ड्राइंग रूम में रहते हो बैठते हो घर में यहीं हम जहाँ बैठे हैं ये सब कोई किसका डिज़ाइन है ये कोई हिंदू डिज़ाइन है मुस्लिम डिजाइन है सिख डिज़ाइन क्या डिज़ाइन है यह पर भी हुआ अगर वो ठीक लगा हमने स्वीकार किया हमने डिजाइन बना लिए तो आज हमको यदि ये बात समझ में आती है कि ऑप्शन तो थर्ड होना चाहिए था दो तो ये दो में तो कोई रास्ता ही नहीं है तो विकल्प के लिए हम तैयार हो जाते हैं समझने के बाद और समझने के बाद विकल्प खड़ा कर लेते हैं यहाँ पर जहाँ आप बैठे हो यहाँ पर कोई बच्चे जो आप बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं उनके लिए विकल्प हमने खड़ा कर लिया ये बात मेरे को पहली बार समझ में आई थी 97 में कि ये विकल्प चाहिएगा हमारे घर में एक हमारी जो स्नेहा घूम वो बेटी है ना वो समय पैदा होने वाली थी ठीक हम सोचे इन लोगों के लिए विकल्प क्रिएट करेंगे उसके लिए समय लगा इतना इस बीच में पढ़ के भी आ गई बारी बारी करके जो आनी थी तो आप और हम मिलकर ही अब पहले भी हमने खड़े कर रखे थे ये ढांचे और अब भी हम और आप मिलकर इन ढांचों को बदल सकते हैं पहले के जितने ढांचे हमने खड़े करे थे उसमें कोई प्रमाण नहीं था प्रमाण विहीन ढांचे हमने खड़े करे थे कामनाओं के आधार पर कर दिए किसके आधार पर कर दिए मान के चल दिए कामना को पे कर दिए आज आपके सामने जो बात की जा रही है वो प्रमाण के साथ बात की जा रही है आज जहां बैठे यहाँ का कोई बच्चा वो प्रचलित शिक्षा में दबाव में जाने की जरूरत नहीं है करिए ना <coughs> कुल मुद्दा आपको समाधान होने का ही है इसलिए जैसे तो आप बात करो ठीक है रात को भी सब लोग ग्रुप बने हुए हैं समीक्षा के लिए बैठे थे और रोज हाँ, ही बैठेंगे हाँ, तो उसमें एक तो हम लोगों का आप लोगों से इंटरेक्शन होता है और एक आपस में सब लोगों का इंटरेक्शन होता है खाने पे हो रहा है आगे पीछे मिलने पे हो रहा है सब लोग यही बोलते हैं मतलब मैक्सिमम लोग की हमारे लिए तो ठीक है हमें तो समझ में आ रहा है बच्चों का क्या करेंगे ये लोग तो अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं डिग्री तो इनको मिलेगी नहीं मतलब वो थोड़ा सॉल्यूशन मिला है उनको ऐसा लगता है भले बात वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही लग रहा है हमको कोई परेज नहीं है हा, हा, हा। है ना हमारे को तो ये लग रहा है कि डिग्री ही सबसे बड़ा खिलवाड़ है योग्यता योग्यता आई तो डिग्री नहीं चाहिए योग्यता नहीं आई तो कुछ तो चाहिए जिससे पेट भर लू आप पढ़े हैं योग्यता के बिना डिग्री के लिए हाँ एक रास्ता वो है हाँ जिसको आ, इसमें अगर भविष्य सुरक्षित है इसमें करिए हम्म और एक आदमी मेरे को दिखा दीजिए योग्यतावीन डिग्री वाला जो तनाव में नहीं रहता हो <laughs> हमारे एक मित्र हैं वो बेचारे बहुत ईमानदार आदमी है वो एक दिन मेरे को बोले भैया क्या करें यदि मैं ये डिग्री लेके उसी जगह चला जाऊँ जहाँ के लिए डिग्री बनी है तो मेरा आदमी एक लाख रुपये में और डिग्री फाड़ के फेंक दो तो मेरे को कुछ भी नहीं आता चक्की पर आटा कैसे पिस जाता है वो भी नहीं पता मुझे ये कड़वा घूंट है भाई इसको अगर पी लोगे तो आगे बढ़ जाओगे एक्चुअली देखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील भी हो कि नहीं हो ऐसे रास्ते पे आप उनको भेज रहे हो जो कि प्रूवन फेल्यूअर है जिसमें एक से अनेक तक कोई सुखी नहीं है तो मैं कैसे मान लू कि आपको आपका जो प्रश्न है वो आप संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे हो हमें तो लगता है कि संवेदनशीलता भी हमारी मर गई है हम तो इस बात से डर रहे हैं हम तो इस बात से डर रहे हैं कि कल को बच्चे मेरे को कोई गलती तो नहीं निकाल के बताएंगे कि तुमने हमारे साथ ये नहीं करा तो हो सकता है कि संवेदनशीलता भी मर गई हो भय से हम चल रहे हो है ना अगर थोड़ा सा अपने आप को बीच में लाओगे थोड़ा विटनेस करोगे सांस करोगे समझ जाओगे तो साहस होगा तो आपको ये पता चलेगा कि योग्यताओं के साथ जिंदगी चलती है है ना और अभी ये जो और पाँच छः दिन बचे हैं यहाँ पर रहने के लिए और बढ़ा लेना टिकट कटा लेना आगे की कोई दिक्कत नहीं है हमारे मेहमान ही रहोगे आप तो आप देखिए कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें योग्यताओं का कितना विस्तार हुआ है जितना आप सोच भी नहीं सकते आप मतलब पूरी माना जाती हाँ। और जब बच्चा तनाव मुक्त रहता है तब लर्निंग पे काम काम करता है है जब उसको डिग्री के लिए काम नहीं करना नौकरी के लिए काम नहीं करना है देन ही पुट हिमसेल्फ अंडर गाइडेंस ऑफ समझदार आदमी उसको छोड़ेंगे नहीं जैसे दसवीं क्लास के बाद एक खास स्ट्रीम में बच्चे जाते हैं कोई इकोनॉमिक्स लेगा कोई आँगा, आँगा, आँगा, आँगा, आँगा, आँगा, आँगा, आँगा, हाँ साइंस लेगा इस तरह से फिर वो एक एक स्पेशल special, स्पेशलाइजेशन होता है उनका फिर आगे जाके तो हम लोग इस सिस्टम में पढ़ रहे हैं या हमारे बच्चे इस सिस्टम में पढ़ रहे हैं क्या वो वैज्ञानिक बन सकते हैं क्या वो डॉक्टर बन सकते हैं? मतलब डॉक्टर की जरूरत रहेगी हम ये बताओ आप खुद पढ़े लिखे आदमी हो एक भी वैज्ञानिक बता दो तो जो पढ़ लिख के वैज्ञानिक बना कुछ ऑब्जर्वेशन उनकी अपनी रहती है कुछ उनको ज्यादातर वैज्ञानिक मैं देखा अपने एक अपने पूरे मन से जो जिस फील्ड में काम करने गए उसमें वो वैज्ञानिक के लग गए अपने आप को पूरा लगाए कलाम की भी अगर बात करेंगे तो पैसा कमाने के लिए कभी नहीं सोचे है ना हाँ. तो डिग्री विहीन तनाव विहीन पोस्टिंग विहीन पो, है ना पोस्ट विहीन जब आदमी किसी वस्तु के साथ अदाकार करता है प्रकृति के साथ काम करता है वो वैज्ञानिक होता है ऋषि होता है है ना? और नौकरी के लिए और पैसे के लिए जो जीने वाला आदमी नौकर होता है गुलाम होता है तो ये हमको समझ में आ जाए बहुत अब एक बहुत फंडामेंटल बात है सभी के लिए बात हो रही है भाई सभी के लिए प्रश्न है दो मुद्दे हैं हिंदी के दो शब्द लिखे हैं एक है विशेषता और एक है श्रेष्ठता अब तक पूरी एजुकेशन आप बताइए श्रेष्ठता को पाने के लिए है समर्पित है या विशेषता को पाने के लिए और विशेषता हमको अच्छी लगती है क्योंकि हमने श्रेष्ठताओं को समझा ही नहीं है थोड़ा आगे बढ़ाऊ विशेषता का मतलब क्या होता है एक्सपर्ट किसी चीज का हाँ एक मिनट विशेषता का मतलब हुआ जो दूसरा नहीं कर सकता वी, वी दूसरा कोई नहीं उसी तरफ जाता है ठीक इसका मतलब है अंतर रखना और अंतर का मतलब होता है विरोध रहना और विरोध का मतलब होता है दुख और दुख का मतलब ये होता है लड़ाई और लड़ाई का मतलब होता है युद्ध जब तक शिक्षा से विशेषता की बात बनेगी ये धरती में कभी भी युद्ध खत्म नहीं होने वाले हमारा सारा ज्ञान हमारा सारा चिंतन यदि विशेषता को समर्पित होता है तो विशेषता का मतलब मैं कुछ पा गया वो आप नहीं पा सकते हैं दिस इज द डिफरेंस आई हैव टू क्रिएट ऑलवेज I have to maintain it। और जब ये डिफ्रेंस हम बना के रखते हैं वहीं पर फिर ये प्रोफेशनल सीक्रेसी आती है वहीं पर ये रिजर्वेशन आते हैं वहीं पर यह सारा क्या बोलते हैं आप कॉपी राइट आता है वहीं पर जो है आई पी इंटेलक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं वहीं पर जो है पेटेंटीकरण होता है और उससे विरोध होता है उससे युद्ध खड़ा होता है तो एजुकेशन एजुकेशन आदमी को आदमी से अलग बनाने का या आदमी को आदमी के साथ जोड़ने का कार्यक्रम है तो विशेषता की जगह श्रेष्ठता की बात करेंगे श्रेष्ठता का मतलब ये हुआ एजुकेशन पाके मौलिकता मौलिकता का मतलब क्या हुआ श्रेष्ठता का मतलब मौलिकता क्या चीज हुआ प्रकृति में मानव मौलिक है इनसे इनके साथ होते हुए भी इसमें कोई और प्लस हैं तो एजुकेशन का ही चाहिए? मानव को मानव की मौलिकताएं समझ में आ जाए कि मानव होने का मतलब क्या है ऐसी मौलिकताओं से संपन्न करा देना ही श्रेष्ठता है तुझे तो मौलिकताओं के साथ संपन्न कराते हैं तो हर आदमी वैसा हो सकता है कंपटीशन खत्म हो गया हर ऐसा हर कोई ऐसा हो सकता है जब हर कोई ऐसा हो सकता है तो संबंध आ गया और संबंध आ गया तो सुख आ गया और सुख हो गया तो युद्ध खत्म हो गया और अब पूरकता शुरू हो गई विश्व कुटुम्ब हो गया अनलेस एन अदरवाइज हमारा सिस्टम हमारा एजुकेशन हमारा संविधान विशेषता को पीछा छोड़ेगा नहीं तब तक हमारे को युद्ध करना ही है तो आप अपने बालक में आप अपने बालक में एक मानव में के रूप में मानवीयता से संपन्न होना देखना चाहते हैं है ना एक सामान्य उसको बनाना चाहते हैं या असामान्य बनाना चाहते हैं अभी मानवीयता का मतलब हमारे मन में कुछ और हो सकता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ आपके मन में हो सकता है मानवीयता का मतलब कोई एक गाल लप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर देना मेरे मन में ऐसा नहीं है मेरे मन में ऐसा है कि मानव लप्पड़ मारे क्यों है ना कोई किसी को लूट ले जाए क्यों लूट ले जाए भाई हम इतने योग्य यो क्यों नहीं हो तो एजुकेशन मानव में श्रेष्ठताओं की स्थापना के लिए है हजारों साल से हम बात कर रहे हैं कर नहीं पा रहे काम ना कि विशेषताओं को बनाने के लिए आज जितना विशेषताओं का कार्यक्रम है वो कंपिटिटिव है अपने पढ़ाए हुए बच्चों के साथ ही उन टीचर का कंपटीशन है अपने खुद के पढ़ाए हुए बच्चों के साथ टीचर कॉम्पिटिशन है पति का पत्नी के साथ कंपिटिशन है एक समय बात तो मैंने ये देखा है कि बाप का बेटे के साथ भी कंपटीशन है सोचिए कितना बड़ा संकट है वो रास्ता ऐसा है जहां पर एक से अधिक आदमी जाता ही नहीं है जा ही नहीं सकता कोई भी इंदौर में सबसे बड़ा हार्ट सदन कौन होगा कोई एक ही होगा बाकी सब घं चल रहे हैं? है ना तो ये समझ में आ जाए कि स्किलफुल नहीं होना है तो कह ही नहीं रहे आज की एजुकेशन आपको कितना स्कूलफुल बनाई मैं खुद भी इस एजुकेशन से गुजरा हुआ हूँ है ना मैंने खुद ने भी इंजीनियरिंग की डिग्री की है और ठीक ठाक कॉलेज से करी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से और ठीक ठाक नंबर ही आए बिना पढ़ाई करे चीटिंग भी नहीं करी वो भी बता दूँ खेलते कूदते हो गई और हम जब बाहर निकले तो क्या स्किल था और यदि कुछ था भी तो हमारे परिवारों से जो कुछ मिला होगा वही था उस एजुकेशन सिस्टम से कोई स्किल नहीं आया ये हकीकत मान लीजिए किसी एक कंपनी में हम लग गए अठारह लड़के एक जगह लगे एक बार हम एक साथ अलग अलग कॉलेज से एक फ्रेशर्स क्या योग्यताएं उसको देख लीजिए इंजीनियर बन गए जी सबको डिग्री चाहिए वो कोई कंपनी में फैक्ट्री विजिट हमको करा रहे थे वहाँ अचानक किसी ने बोल दिया कि सर वो एक पंप है उसका शाफ्ट ख़त्म हो गया उसका शाफ्ट बनवाना पड़ेगा तो वो एक सर ने बोल दिया कि जाओ वर्नि दे दिया कि बोले जाओ नाप कह जाओ शाफ्ट का डायमीटर कितना है एक गया वापस आ गया दूसरा गया वापस आ गया तीसरा गया वापस पता ही नहीं कैसे कैसे नापे नापे? इसको, गोल चीज चीज को कैसे जबकि वर्नियर का, वर्नियर का, नाम की होती ना? हा जी वो सारे सम्स भी करते हैं वर्नियर कैली पर के, के सम्स आते हैं सब करते हैं ये इसका ये लिस्ट काउंट है इसका ये फलाना काउंट है ना क्वेश्चन अभी कभी नया इंजीनियर को बुला के बोलना कहना जनप कहना जरा एक क्वेश्चन है भैया एक सवाल तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है ना ये सब पढ़ाई बेकार है मैं ये कह रहा हूं कि काम की नहीं है एक भैया भैया एक सवाल था <laughs> किस काम की नहीं है सुखी होने के अर्थ में काम की नहीं है भैया एक सवाल था अब ये भैया कहा भैया आपने जो टर्म्स को लेके थोड़ा कंफ्यूजन था कि हम सभी अनूठे हैं हम सभी यूनिक हैं कुदरत वो प्रकृति की व्यवस्था से तो विशेषता वर्ड की जगह मुझे लगता है विशेषज्ञता होना चाहिए क्योंकि अनूठे तो हम कुदरती हैं क्या अनूठे हैं बताइए मीन्स डेफिनेटली हमें कुछ सामान्य चीजें भी हैं हम लोग के अंदर कुछ बात करेंगे देखिए हमारे शरीर में पानी भी है हवा भी है तो हवा पानी का जो गुणधर्म है वो हमारे में है ही है ना उसके अलावा जो है वो मानव में मानवीता ही उसका अनुठापन है जब तक मानवीता को ठीक ठीक पहचानेंगे नहीं यह अनुठापन के नाम पे फिर दुकान है मानव में मानवीयता की ठीक ठीक पहचान हो जाने पर ही वो हर मानव वैसा ही हो सकता है दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ थिंग विच आई एम विच द पीपल आर सेग क्या सब आदमी यूनिक है वो ये मान रहे हैं कि आप अलग हो उस पड़ोसी से आप यूनिक हो वो अलग यूनिक है वो अलग यूनिक है वो अलग यूनिक है, है। आपस में यूनिकनेस बता रहे हो। हम बता रहे हैं कि हम सभी धरती पर मानव जाति के रूप में एक यूनिक है और हमारे में जो समानता है वही सम्बंध है वो यूनिकनेस प्लस समानता बराबर सम्बन्ध लेकिन भैया कुदरत में सब कुछ अलग अलग है सब अल... कुछ अलग अलग है ये तो कह रहे हैं हाँ तो दो मानव में दो मनुष्य एक से नहीं है किसी भी रूप में मतलब सामान्य भी है कुछ कुछ विशेष भी है बहुत अच्छी बात ये बहुत बढ़िया बात है ये पूरी प्रकृति अनेकता से एकता की ओर चली है है ना इसको हम आगे बहुत विस्तार समझने वाले तो मानव में ही एक होने की जगह पहुंच रहे हैं हम किस रूप में एक होने के नाक में एक नहीं होने वाले स्किल में एक नहीं होने वाले रंग में नहीं होने वाले ये इतने सारे मुद्दों पर कभी भी हम एक नहीं होने वाले हमारे में जो श्रेष्ठता है उसमें एक होने का मतलब है हम सभी एक हो सकते हैं समझ में एक तो हमारा यूनिकनेस क्या है हम समझ पूर्वक एक होते हैं ये हमारे यूनिकनेस है पदार्थ जो है एटोमिक लेवल से एक हो जाते हैं यह उनका यूनिकनेस है प्राणावस्था वनस्पति जो है वो कोशिकाओं में डी के आधार पर एक हो जाते हैं ये उनका यूनिकनेस है जीव जंतु जो है शरीर की रचना के आधार पर एक हो जाते हैं ये इनका यूनिकनेस है मानव का यूनिकनेस है ज्ञान के आधार पर हम एक हो पाते हैं ये तो एक बोर्डम की स्थिति लगती है मतलब कुछ एक से सब हो गए तो कितनी बोरियत होगी कुछ दिन इसका उत्तर इतना ही है कुछ दिन गुजारिए पर 107 आदमी हैं और फिर देखिए बोर्डम क्या होता है जिसको आप अभी सुख मानते हो उसी का नाम बोर्डन है। बोर्डम है है ना अभी देखना पड़ेगा भाई जो चीज हमने देखी नहीं है ना उसके बारे में अनुमान कर रहे हैं हम ये शिविर के अलावा कुछ दिन रुकीये मैं चला जाऊं बाहर तो भी रहिए यहाँ और देखिए कि ये एक आदमी जो रहते हैं उनमें से ज्यादातर ये भी नहीं करें कि सभी हो गए ज़्यादातर जिन लोगों का विचार में समझ एक हो गया क्या उनका नाक भी एक हो गया क्या उनका कपड़ा भी एक हो गया क्या सबको खट्टा एक जैसा लगने लगा वो वैरायटी वो वेरायटी तो बनी हुई है कोई अच्छा गाना गाता है कोई अच्छी रंग रंगोली बनाता है कल बनाए बनाए किसी ने हमारा रंगोली के आधार पर एक होना नहीं है हमारे कपड़े के आधार पर एक होना नहीं है हमारा, हमारा बिलीफ के आधार पर एक होना नहीं है हमारा एक होना यूनिकनेस है समझ के आधार पर एक हो गए बाकी शरीर के आधार पर विभिन्नताएँ बनी हुई हैं मैं जैसा बात करता हूं, मेरे हमारे सगे सा साथी मेरे से सा अच्छा बात करते हैं जो मैं तर्क लगाता हूं, उससे अच्छे तर्क लगाने वाले मेरे साथी यहां लगा सकते हैं हमारे अगले बच्चे और अच्छे तरीके से प्रस्तुत होते हैं ये यूनिकनेस है लेकिन ये सब जुड़ता है कहाँ पर एक कॉमन लक्ष्य में जुड़ता है वो समझ में ही जुड़ता है वो समझ में एक होने पर सारी अनेकताएँ यथावत मेंटेन रहती है हमारे यहाँ सरदार भी रहता है टोपा लगाया रहता है उसको कभी नहीं बोला दाढ़ी कटा ले हमारे यहाँ मुस्लिम भी रहता है उसका नाम अनीस है यहाँ बैठा कि नहीं बैठा पता नहीं भाई यह बैठा अनीस भाई उसको ने बोला कि अपना नाम बदल ले अनु कर ले ऐसा नहीं कहा भी। उसकी जरूरत ही नहीं है हमको तो नेचुरल जो भी वेरिएशन है उसका हम सम्मान तभी कर पाते हैं जब आपकी समझ और मेरी समझ मानवीयता के साथ जुड़ जाती है सुख के साथ जुड़ जाती है संबंध के साथ जुड़ जाती है तो हम आपकी यूनिकनेस को बहुत अच्छे से स्वीकार कर पाते तो हमारा मानव जाति के रूप में यूनिक होने का मतलब इतना ही है हम सब समझ पूर्वक ही एक होते हैं ये हमारा यूनिकनेस है और शरीर में कोई यूनिकनेस नहीं है शरीर तो डी एन चलता है ना ये ये प्राण कोशिका की वस्तु है इसका यूनिकनेस डीएनएस चलना आपका और मेरा यूनिकनेस से संबंध पूर्वक चलना इसमें खुशहाली बढ़ती है घटती नहीं बोर्डम नहीं है इस, इस, इस यूनिकनेस के लिए आपने जो विशेष जो वर्ड यूज किया वो मौलिकता है या मौलिकता मौलिकता का मतलब प्राकृतिक रूप से हमारे में कोई चीजें इस, हैं इसी के लिए हमने विशेषता शब्द भी इसी के लिए आएगा यूनिकनेस के लिए तो विशेषता मतलब क्या स्पेशलिटी मतलब कुछ कुछ बेहतर पद पद मर्यादा जुड़ी इस शब्द के साथ विशेषता के साथ वही ना विशेषता के साथ जुड़ा है दूसरा कोई नहीं हो सकता पद मतलब दूसरे से बेटर दूसरे, दूसरे से अच्छा हो गया हो गया यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं समझ गया आप भी समझ सकते हो हर आदमी समझ सकता है वो नागराजी समझ गए हम समझ सकते हैं वो सुखी हो गया हम भी सुखी हो सकते हैं मैं समझ गया आप भी समझ सकते हो धरती का हर आदमी समझ सकता है हर आदमी सुखी हो सकता है ये हमारी मौलिकता है तो ये जो विशेषता आपने शब्द लिखा ना तो हम सभी विशेष हैं एक दूसरे से ठीक है ना उसको शब्दों को छोड़ दो उसका मीनिंग समझो एनी थिंग विच टेल्स यू दैट नो वन कैन डू लाइक दैट इट इज ऑनली यू कैन डू दैट इसका मतलब कहीं नहीं कहीं वो कॉम्पिटिशन में जाने वाला है वो आगे युद्ध में मरने वाला है ठीक आपको शब्द यहाँ जो लगाना है वहां लगा दो इससे फर्क नहीं पड़ रहा बात से पढ़ रहा है, है, है? भैया तो वर्ड, वर्ड अत्याचार किया अपने को शब्द में नहीं जाना है मैंने पहले ही कहा श्रेष्ठता भी खतरनाक शब्द है भैया यार हिटलर खतरनाक है या शब्द खतरनाक है नहीं वो हिटलर खतरनाक था नहीं, लेकिन श्रेष्ठता में भी एक वो जुड़ जाता है ना मैं स्पेशल मैं विशेष हूं वही श्रेष्ठता मैं वैसा हूं जैसे सब हो सकते हैं जैसे सब होना चाहते हैं ऐसा कुछ कह रहा हूं ठीक है इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं नहीं तब तो ठीक है अब ठीक है ना हाँ। आप यहां पे ए लिख देना बी लिख देना कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि अभी एजुकेशन ये इस ए के लिए काम कर रही है या बी के लिए काम कर रही है ए के लिए काम कर रही है खत्म हो गई कहानी अगर आपका कोई संवेदनशीलता है अपने बच्चों के प्रति तो ये बनता है कि हम बी के लिए काम करें और कौन करेगा कौन करेगा हाथ ऊंचा करो कितने लोग काम करेंगे लो जी जितने लोग आज नहीं करना चाहते वो कल करेंगे करेंगे क्या दिक्कत है तो, जी। तो अगर हमको समझ में आएगा तो हम रस्ता निकाल लेते हैं समझने से रास्ता निकलता है कुछ कह रहे हैं कोई भैया जी एक क्वेश्चन है योग्यता जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अब हम समझ जाएं, लेकिन हम कैसे समझे कि हम उसके लिए योग्यता है योग्यता है हमें उसके लिए प्रमाण अब वो भी शादी के पहले कैसे समझते हैं? बहुत ठीक बात है अभी तो शादी इसलिए कर देते है कई सारे लोगों की सुधर जाएगा ही हम तो सुधार नहीं पाए वो जो आएगी ना वहां से सुधार देगी ये कहाँ है भैया कहाँ लोग छुपते छुपाते थोड़ी हैं, सब खुला खुला दिखता रहता है ठीक है ना तो कहाँ पर हमने कभी योग्यताओं का आकलन किया है हम तो कुंडली मिलाते हैं कि योग्यता मिलाते हैं है? हाँ और क्या सुधर जाएगा सुधर जाएगी ये तो है तो ये हमको समझ में आ जाए योग्यताओं को आकलन परिवार में होता है कुछ पैरामीटर बिल्कुल पैरामीटर उसी बात करेंगे अच्छा आप लोग लौट के आइए लंच के बाद तीन बजे आइए। एक छोटा निवेदन है तुरंत खाना खाइए कम खाना खाइए और थोड़ा आराम करिए ताकि यहाँ पर आकर आप जल्दी आ सके क्योंकि अभी बातें करेंगे तो फिर आपको आराम करने के लिए मिलेगा और इतनी देर तक लगातार इतनी खराब आवाज सुनना भी आप लोगों के लिए कष्टप्रद है तो जल्दी से आइये तीन बजे मिलते हैं बहुत बढ़िया धन्यवाद नमस्कार